अपनी छाती पर रखा और मर गए इसका अर्थ मरे तो पर मरते मरते किया वही जो करने के लिए गाड़ी में बैठे थे आदत मारीछ भक्त है भगवान का परम स्नेही है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि मारीछ भावुक है कुंभकर्ण राम रूप गुण सुविनत मगन भयु मगन हो गया कुंभकर्ण तो क्या भक्त है नहीं नहीं मगन एक छावुकता थोड़ी देर के लिए होती है और श्री भरत राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत और मगन मन कैसे क भरत शील शील गुण विनय बड़ा भरत जी का शील गुण विनम्रता बड़ाई भरत जी के लिए तो कहा गया सदा एक रस बरन ही न जा भरत जी एक रस मारी बदल गया है अच्छा लेकिन एक और अद्भुत बात है मारीच ने लक्ष्मण जी का नाम लिया लेकिन भगवान ने उसे अपनी गति दी सदगति दी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने भीतर का भाव देखा अंतर प्रेम ताशु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना अंतर प्रेम उसके अंतकरण का प्रेम जानकर भगवान ने उसे मुनि दुर्लभ गति दी कई बार लगता है कि मारीच को सदगति देने की क्या आवश्यकता थी पर मैं आपसे निवेदन करूं आज भी श्री रामलीला होती है रावण मारीच का अभिनय करने वाले लोगों को आप पुरस्कार देते हैं कि नहीं क्यों इसलिए वाह क्या कमाल का अभिनय किया क्या कमाल का अभिनय किया इसलिए तुम्हें पुरस्कार रामजी भी मारीच को सदगति के रूप में पुरस्कार दे रहे हैं वाह क्या कमाल का अभिनय किया है तुमने हमारी लीला में ये राम जी की लीला है गिरिजा सुनहु राम के लीला सुरहित दनुज विमोहनी शीला पर मारी चले तो हा लक्ष्मण आरत गिरा सुनी जब सीता आरत गेरा sevinge ra sevinge ra sun jab seedha aare tera aare me laa haare me laa haare me laa लक्ष्मण जी से बोली लक्ष्मण प्रभु पर संकट है जाहु बेज संकट अति भ्राता तुम्हारे भाई संकट में है तुम्हें बार बार बुला रहे हैं लक्ष्मण जी ने कहा माता कुटी विलास, भ्रकुटी भ्रकुटी जिनकी भाव टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है उन पर संकट सपने में संकट पर सोई स्वप्न में भी संकट आ सकता है भगवान पर श्री जानकी जी बोली नहीं नहीं, नहीं। प्रभु पर संकट है अब एक अद्भुत बात है भगवान पर संकट अभी लीला तो दोनों की है श्री राम जी और श्री जानकी जी की लक्ष्मण जी को तो पता है नहीं तो श्री जानकी जी ने मन ही मन प्रभु से कहा कि हम बहुत चेष्टा कर रहे हैं लक्ष्मण जा ही नहीं रहे भगवान का कहा हम भी इधर से शक्ति संचालित करते श्री सीता जी ने कुछ बात ऐसी कही हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोल गया हरी प्रेरित प्रेरित लक्ष्मण मन, मन डोला डोला लक्ष्मण जी का मन डोल गया लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी की रक्षा के लिए वन और दिशा के देवताओं का आह्वान किया बन देशी देव दिशे सबका सबकाउ गए यहाँ रावण Ah, ban desde. Ah, ban desde. Nida nida gaba nida nida sanen nida gama gada nida darira. Ban desde, ban desde, ban desde. को दिशा के देवताओं को सौंपा आप रक्षा करें श्री किशोरी जी की लक्ष्मण जी रेखा भी खींच गए मां आप इस रेखा के भीतर ही रही है लक्ष्मण जी चले गए श्री राम जी की ओर अब रावण ने सून बीच दस कंधर देखा सुनसान अवसर पाया जिस रावण से सारा संसार डरता है वो रावण डरता हुआ जा रहा सोई दस स्वान की नाई इत उत चित चला भड़ियाई भड़ियाई का अर्थ बुंदेली शब्द है भड़ियाई माने चोरी चोरी करने चला इधर उधर देखकर अच्छा कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं एक आदमी ईश्वर का खंडन करता था भगवान कभी न थे ना है ना होंगे ये तो लोगों का दिमाग खराब है कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कुछ लोग बोले इन लोगों का तो धंधा है यही कहते हैं है नहीं इसी तरह खंडन करे दिन रात पर एक दिन देखा कि उसके कुर्ते की जेब में भी माला निकल आई किसी ने कहा कि जब तुम ईश्वर का खंडन करते हो तो माला क्यों रखते हो और माला से नाम जपते हो तो खंडन क्यों करते हो तो कहने लगा खंडन तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी दृष्टि में ईश्वर है नहीं है नहीं इसलिए खंडन तो फिर माला क्यों रखते हो का कभी कभी लगता है कि शायद कहीं हुआ तो तो कह देते हैं कि वैसे तो तुम हो नहीं और हो तो माफ कर देना नाम भी तो ले रहा है इस तरह के लोग भी होते हैं मानते भी है नहीं भी मानते हैं कि वैसे तो तुम हो नहीं लेकिन शायद हुए तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी ही होगी इसलिए नाम भी तो ले रहे रावण का वही हाल है हरण भी कर रहा है और चरण वंदना भी कर रहा है श्री जानकी जी का दर्शन किया तो घबरा गया तो मनमह चरण बंदी सुख माना चरणों की वंदना और ऊपर से हरण भिक्षा मांगी अब साधु कोई द्वारे पर आकर भिक्षा मांगे श्री जानकी जी सोचती हैं हमारा कुल वह कुल है मंगलला जहां कभी मना सुनकर नहीं गए श्री सीता जी कह दी हमारा कुल वह कुल है जहाँ मांगने वालों ने कभी मना नहीं सुने। रघुवंश न कर सहज सुभाव मन कुपंथ पग धर ही नकाऊ मांगने वाले जहां कभी मना सुनकर नहीं जाते श्री सीता जी सोचती हमारा कुल वह कुल है और हमारी कुटिया के द्वार से एक साधु बिना भिक्षा के चला जाए तो साधु नहीं जाएगा धर्म चला जाएगा गृहस्थ का धर्म चला जाएगा लेकिन श्री सीता जी यह भी सोचती हैं कि रेखा के भीतर आकर भिक्षा ग्रहण कर नहीं रहा है। और मैं रेखा के बाहर जा नहीं सकती देवर कह कर गए निश्चय निकल फिर ही बनमाही रावण ने कह दिया कि इस तरह भिक्षा मैं नहीं लूंगा या तो रेखा के बाहर आके भिक्षा दो मैं साधु हूं नहीं तो जा रहा हूं श्री सीता जी को लगा कि साधु बिना भिक्षा के जाएगा तो साधु नहीं जाएगा कुल का धर्म चला जाएगा तो धर्म की रक्षा करने के लिए हमें रेखा से बाहर जाना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि श्री जी क्यों रेखा से बाहर निकल गई उन्हें निकलने ही नहीं चाहिए था उनका अपना दृष्टिकोण है पर मैं यही कहूंगा कि श्री सीता जी ने रेखा से बाहर निकल बड़ा उत्तम कार्य किया आप सोचो अगर श्री सीता जी रेखा से बाहर न निकलती तो रावण का असली चेहरा समाज के सामने आता कभी नहीं आ सकता था तो स्वयं को संकट डालकर रावण का असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करा दिया श्री जानकी जी ने यह उनकी महिमा है कई बार लोग कहते हैं महाराज पहले हम भी बहुत पूजा पाठ करते थे अब हमने सब बंद कर दिए हमने दान करते थे पुण्य करते थे सब बंद कर दिए तो हमने कहा क्यों कर दिया हमें बड़ा धोखा हुआ लोग कहते कि हाँ जमा नहीं ऐसा कर ही देना चाहिए बंद धोखा हुआ अजय मैं एक बात पूछूं मैंने उन सज्जन से कहा कि तुम्हें धोखा हुआ इसलिए धर्म का पालन करना तुमने बंद कर दिया धर्म कर्म करना बंद कर दिया लेकिन ये बताओ भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ का कई बार हमने कहा फिर भोजन बंद कर दिया आप सोचो व्यापार में कितनी बार घाटा हुआ व्यापार बंद कर दिया एक भजन ही मिला था पेट खराब होता है भोजन बंद नहीं करते व्यवपार में घाटा होता है व्यवपार बंद नहीं करते धोखा हो गया तो धर्म छोड़ दिया जो सच्चे धर्मात्मा हैं वे कैसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करते सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते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 तब रावण निज रूप दिखावा तब रावण निज रूप दिखा तब रावण निज रूप दिखाया तब रावण निज रूप दिखाया तब रावण तब रावण दिखाया तब रावण रूप दिखावा तब रावण रावण रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और श्री सीता जी ने जो रावण का वो रूप देखा हरण करने वाला रूप किसी ने श्री सीता जी से कहा कि अब आपकी रक्षा कौन करेगा राम जी नहीं है लक्ष्मण जी नहीं है राम जी का धनुष्मण नहीं लक्ष्मण जी का धनुष्वाण नहीं दोनों वीर नहीं आप अकेली हैं फिर आपकी रक्षा कौन करेगा श्री सीता जी ने कहा मेरी रक्षा होगी अवश्य होगी क्यों होगी श्री सीता जी ने कहा कि यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा धर्मो रक्षति रक्षिता जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है एक तो धर्म निष्ठा श्री जानकी माता की और दूसरे प्रभु का स्मरण कह सीता धरी धीरजाड़ा कह सीताधरी रजगाड़ा सीताज गा सीता प्रभु न उठल ठाना कैसी सीता धीरे जैसी हेरे धीरे जैसी सीता जी धैर्य धारण करके कहती है देखो धर्म धैर्य और भगवान का भरोसा आए गए प्रभु भगवान आ गए अरे मूर्ख ठहर रावण भी चरण बंदना मन ही मन करता है और बाहर से क्रोध बनता थी रावण लीन से रथ बैठा है रथ में बिठा लिया अब चला गगनपथ आतुर भय रथ हा के न जाए डर के मारे रथ नहीं चला पा रहा है रावण रावण से सभी डरते और भाई रावण डर रहा है सा मार्ग का अनुसरण करने वाले की यही दशा होती है रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा तन में तेजस्विता नहीं रहती बुद्धि बल कुछ भी नहीं बचता इसलिए डर रहा है भयरथ हा की न जाए और श्री सीता जी धरित ही रजगाड़ा श्री जानकी जी ने कहा हा जग एक वीर रघुराया आरती हरण सरण सुखदायक हार रघुकुल सरोज दिन नायक राम राम राम उस वन प्रांत में अनेक सुनने वाले लेकिन श्री सीता जी का करुण क्रंदन सुनकर कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा कोई भी साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते एक तालाब में गहरा था तालाब लोग नहाकते थे डूबकी लगाते थे एक दिन सब लोग नहाकर बाहर निकल आए एक बालक का पांव फिसला वह गिर गया अब तालाब किनारे बड़ा शोरगुल अरे बच्चा मरा जा रहा है बेचारे के प्राण जा रहे हैं डूबा जा रहा कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ पर डूबने को कोई तैयार नहीं अंत में एक नौजवान किसी तरह पानी में गिरा डूबकी लगी बालक का हाथ पकड़ा बाहर निकाल लाया लोगों ने कहा वाह बहादुर तूने नौजवानों की लाज रखी किसी ने कहा इसको फूल माला पहनाओ कोई बोला इसकी शोभा यात्रा निकालो किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह करो वो आदमी बोला ये सब बाद में करना पहले ये बताओ हमको पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था <laughs> वो भी अपने मन से नहीं गया धक्का लगा तब हम भी धर्म का काम बिना धक्का लगे नहीं करते पीछे से धक्का लगे चलो यह भी अच्छा है किसी का धक्का लगने से ही कोई धर्म का पालन करे पुराने समय की बात है एक बार हम एम्बेसडर कार में बैठकर कहीं जा रहे थे वो चलते चलते रुक गई ड्राइवर ने कहा कि महाराज उतरो हमने कहा क्यों कहा धक्का लगेगा धक्का लगेगा तो हम उतर गए उन लोगों ने धक्का लगाया गाड़ी स्टार्ट हो गई बस चल दिए तो हमको लगा कि ये युक्ति तो बहुत बढ़िया और दूसरी बार एम्बेसडर बैठे तो वो फिर रुक गई तब तो हमने कहा चलो उतर कर धक्का लगाते हैं ड्राइवर बोला कुछ नहीं होगा धक्का लगाने से हमने कहा क्यों पुलिस इसकी बैटरी में जान ही नहीं है कि धक्का लगने से स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों की बुद्धि रूपी बैटरी में जान ही नहीं बची है कि धक्का से भी स्टार्ट हो जाए धक्का से भी कोई धर्म के काम में लग जाए तो अच्छा एक भी नहीं आया श्री सीता जी की रक्षा करने के लिए एक भी नहीं क्यों नहीं कोई भी आते क्यों नहीं कोई भी आते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 कंदन मा का बैठ बधिर क्यों जाते क्यों क्यों नहीं कोई भी आते क्यों नहीं कोई, भी आते? क्यों नहीं कोई भी आते कोई नहीं आ रहा है अच्छा आप सोचो